पुराण वायवी संहिता देवता बोले भगवान इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वतेजोमय सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों मूर्तियों अंगों ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था उसके आठ भुजायत और चार मुख थे उनका आधा भाग नारी के रूप में था उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी चंद्रमा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया अर्घ देते समय वे इस प्रकार बोले जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं जिनके नेत्र कमल के समान है जिनके हाथ में भी कमल है जो ब्रह्मा इंद्र और नारायण के भी कारण है उन भगवान को नमस्कार है सिंदूर सिंदूरवर्णा सुमंडलाय सुवर्णवर्णाय पदमाभनेत्रा पंकजा ब्रह्मेन्द्र नारायण कारनाय यो कह उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण कुमकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ दे और कहे भगवान आप प्रसन्न हो आप सबके आदि कारण हैं आप ही रुद्र विष्णु ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है प्रदत्त मदा सहेम पात्र प्रशस्तम भगवान प्रसिद नम शिवाय शांतायेतवे रुद्रा विष्णुवेतुभ्यम ब्रह्मणे सूर्य मृत जो एकाग्र चित्र हो मंडल में शिव का पूजन करके काल प्रातःकाल काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है प्रणाम करता है और इन श्रवण सुख श्लोकों को पढ़ता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है इसलिए प्रतिदिन शिवरूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मन वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवता देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शिवशास्त्र देकर अंतर अंतर्ध्यान हो गए उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण छत्री और वैश्यों को दिया गया है यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकाल कर संपूर्ण आगवों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीच ने भी उस शास्त्र का प्रचार किया सूलपाड़ी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं रिभु सत्य भार्गव अंगिरा सविता मृत्यु इंद्र मुनिवर वशिष्ठ सारस्वत त्रिधामा मुनिश्रेष्ठ त्रिवृत्त सततेजा साक्षात धर्म स्वरूप नारायण स्वरक्ष बुद्धिमान आरुणी कृतंजय भरद्वाज श्रेष्ठ विद्वान गौतम वाच्रवा मुनि पवित्र सुक्ष्मि तृणबिंदु मुनि कृष्ण शक्ति शातेय पराशर उत्तर जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि ये सब व्यासावतार हैं अतः क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगा चार्यातारों का वर्णन है भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से चार महातेजस्वी शिष्य होते हैं फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्ट हो जाते हैं लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं